कौशिकित की ब्राह्मणोपनिषद यह उपनिषद ऋग्वेद के कौशिककी ब्राह्मण का अंश है इसमें कुल चार अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में गौतम उद्दालक एवं चित्रगर्ग के प्रपौत्र के संवाद द्वारा अग्निहोत्र एवं उसकी फल फलश्रुति पर प्रकाश डालते हुए अग्निहोत्री के मरणोपरांत उसकी जीवात्मा किन किन लोकों में होती हुई ब्रह्मलोक पहुँचती है जहाँ अपसराएँ उसका स्वागत सत्कार करती हैं वहाँ एक विचित्र पर्यंक अग्नि ब्रह्मा जी की वार्ता होती है, अंत में वह साधक की विशेष विभूति से युक्त होकर उन्हीं के सदृश हो जाता है इत्यादि वर्णन है इसी को पर्यंक विद्या भी कहा जाता है द्वितीय अध्याय में प्राणोपासना आध्यात्मिक अग्निहोत्र विविध उपासनाएं दैव परिमर में प्राणोपासना मोक्ष हेतु सर्वश्रेष्ठ हेत, तो अध्याय में इंद्र संवाद के माध्यम से प्रज्ञा स्वरूप प्राण की महिमा का वर्णन है चतुर्थ अध्याय में अजा शत्रु और कार के संवाद द्वारा सर्वप्रथम सूर्य चंद्र विद्युत मेघ आकाश वायु अग्नि जल दर्पण प्रतिध्वनि इत्यादि में विद्यमान चैतन्य तत्व की की गई है और अंत में आत्म तत्व के स्वरूप और उसकी उपासना की श्रुति का प्रतिपादन किया गया है। ओम मनो वे वाचे हूोरात्रदधाम मृतम वदिष्या सत्यम वदिषा तन्मा तद्क्वतु अवत मवतु वक्ता अवतु वक्ता ओं शातिशा हरि ओं चोह वै गागि माण आरुम बभ्रे सहुत्रम श्वेतकेतुम प्रजिघा जासीनम पृक्ष गौतम से पुत्रास्त संोके धास्ता हो बोध्वा तस्मा लोक ध्यासेति सहोवाच नाहेद्वेदंताचार्य पृक्षा सह पित साध्य प्रपथ्येती मां प्रसिद्यतक प्रतिब्रमाणीति सहोवाचाह्येत सदस्य व्यवस्थाध्याम हेयन पर ते शो इति स हमित सा समित प्राणि चिद्रम ग्यायणी प्रतिप्रम प्रतिचक्रामीति तम हो च्रह्मोषि गौतमी योमानुपा गि तापय्यामी ते गर्ग ऋषि के प पो पौत्र महर्षिचित्र ने यज्ञ करने का निश्चय करके अरुण के पुत्र महात्मा उद्दालक को प्रधान ऋत्विक के रूप में आमंत्रित किया किंतु प्रसिद्ध मुनेदालक स्वयं न जाकर अपने पुत्र श्वेत को महर्षि चित्र के यज्ञ को संपन्न कराने के लिए भेजा श्वेतकेतु अपने पिता के आज्ञानुसार यज्ञ में पहुंचकर एक ऊंचे आसन पर आसीन हुए श्वेत को उच्च आसन पर आसीन हुआ देखकर चित्र ने प्रश्न किया हे गौतम कुमार इस लोक में कोई ऐसा आवरणयुक्त स्थान है जिसमें मुझे ले जाकर रखोगे या फिर उसमें भी कोई पृथक सर्वथा विलक्षण आवरण शून्य पद है जिसको जान करके तुम उसी विशेष लोक में मुझे प्रतिष्ठित करोगे ऐसा सुनकर श्वेत ने महर्षि चित्र से कहा हे भगवान मैं यह सब नहीं जानता मेरे पिता आचार्य हैं अतः उन्हीं से इस प्रश्न को पूछूंगा इस प्रकार से कहकर श्वेत उद्दालक के पास जाकर बोले हे पिताजी महर्षि चित्र ने इस तरह से प्रश्न किया है तो मैं इसके संदर्भ में उन्हें किस तरह से उत्तर दूं? उद्दालक ने कहा हे वस्त मैं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता हम दोनों लोग महाभाग चित्र की यज्ञशाला में चलकर इस प्रश्न का अध्ययन करके ही इस विद्या को प्राप्त करेंगे जब दूसरे अन्य लोग हमें विद्या एवं धन आदि प्रदान करते हैं तो फिर चित्र भी देंगे ही अतः आओ हम दोनों महर्षि चित्र के पास चले तदनंतर वे प्रसिद्ध आरुणी मुरी हाथ में संविधा ग्रहण करके जिज्ञासु भाव से गर्ग के पपौत्र महर्षि चित्र के यहाँ गए और कहा मैं विद्या प्राप्ति हेतु तो आपके पास आया हूँ त्रित चित्र ने कहा हे गौतम आप ब्राह्मणों में अति पूजनीय एवं ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं क्योंकि मेरे जैसे लघु व्यक्ति के समीप आते हुए आपके मन में अपनी श्रेष्ठता का अभिमान नहीं हुआ अतः आप आइए आपको निश्चय ही इस पूछे हुए प्रश्न का स्पष्ट रूप से बोध कराऊंगा स होवाच ये वैके चास्मा लोका चंद्रमस्मेवते सर्वे गति रा पूर्वपक्ष आप्यायते आप्याय अथ परे नजनयतिर्गस् लोकस््रस्त तमेते था या तमित सृजते थत्याहतमीह वृष्टिर्भुक् वर्षति स इह कीटो वतंगो वकुनिर्वा शारदूलो विहो वत् परसोवाण्यो यथा कर्म यथा यद्यम प्रिक्षति पृछतीकोशीति तम प्रति ब्रूजा विचक्षणतोरेत आवृत पंचदात्सूतावतमुसी कर्तरयध पुंसा कर्मातरी मनुषि स उपजायमानो उपजाश्रोद उपा उपाशु उपमासो द्वादशत्रोदेन पिता सतेह तन्मरत वो मृतव आरभध्य तपस्सूं राम मोस्मी कौशी ओस्मी तमति सृजते महर्षि चित्र ने कहा है ब्रह्मण जो भी कोई लोग अग्निहोत्रादि सत्कार्यों का अनुष्ठान करने वाले हैं वे सभी जब इस श्लोक से प्रयाण करते हैं तो वे चंद्रलोक अर्थात स्वर्गलोक में गमन करते हैं पूर्व पक्ष में अर्थात पुण्य श्रेष्ठ रहने तक वे प्राणों द्वारा वहाँ के भोग पदार्थों का सेवन करते हैं दूसरे पक्ष में अर्थात स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त भूत पुण्यों के क्षीण होने पर चंद्रलोक प्राणियों को तृप्ति नहीं दे पाता निश्चय ही यह चंद्रमा स्वर्गलोक के द्वार के नाम से प्रसिद्ध है जो अधिकारी अर्थात देवी संपत्ति से युक्त होने के कारण उस स्वर्ग रूप चंद्रमा का प्रत्याख्यान कर देता है अर्थात जहाँ से फिर से नीचे गिरना पड़े ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए ऐसा कहते हुए चंद्रलोक का परित्याग कर देता है उस पुरुष को उसका वह शुभ संकल्प चंद्रलोक से भी ऊपर अविनाशी ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित करा देता है लेकिन जो पुरुष स्वर्गीय सुख के प्रति ही आसक्त होने के कारण चंद्रलोक को स्वीकार कर लेता है उस कामनायुक्त स्वर्गवासी को उसके पुण्य भोग के समाप्त होने पर उसे सभी देव वर्षा के रूप में परिवर्तित करके उसी लोक में ही पुनः बरसा देते हैं वर्षा के रूप में वह जहां आया हुआ कर्म फल का भोगता जीव स्वकृत पूर्ववासनुसार कीट पतंग या पक्षी व्याघ्र सिंह मछली सांप, बिच्छू मनुष्य या अन्य कोई दूसरा जीव कोई होकर अनुकूल शरीरों में स्वकर्म एवं विद्या अर्थात उपासना के अनुसार ही यहाँ वहाँ जन्म लेता है इस प्रकार अपने पास आए हुए शिष्य से दयालु एवं तत्व ज्ञान धारण करने वाले गुरु को इस तरह से पूछना चाहिए हे वस्त्र तुम कौन हो गुरु के इस तरह से पूछने पर शिष्य को इस तरह उत्तर देना चाहिए हे देवताओं जो पंद्रह कलाओं से युक्त शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष के कारणभूत श्रद्धा के माध्यम से प्रादुर्भूत पितृलोक स्वरूप एवं विभिन्न प्रकार के भोगों को प्रदान करने में समर्थ है उन चंद्रमा के समीर से उत्पन्न होकर पुरुष रूप अग्नि में स्थापित हुआ जो श्रद्धा सोम वृष्टि एवं अन्य का परिणामभूत वीर्य है उस वीर्य के ही रूप में केंद्रित हुए मुझ कर्म के भोक्ता जीव को तुमने वीरियाधान करने वाले पुरुष में प्रेरित किया तदंतर गर्भ धारण करने वाले पुरुष अर्थात पिता के द्वारा तुमने मुझको माता के गर्भ में धारण करवाया माता के गर्भ में द्वादश त्रयोदश आठ मास अर्थात तेईस दिन एक आठ मास तक रहकर जन्म लिया इस कारण अब मुझे अमृतत्व की प्राप्ति के साथ हो ब्रह्म ज्ञान हेतु अनेक ऋतुओं तथा अक्षय अच्छा रहने वाली दीर्घायु प्रदान करें ब्रह्म के साक्षात्कार तक मेरे दीर्घ जीवन हेतु चिरस्थाई आयु की पुष्टि प्रदान करें क्योंकि यह सब कुछ जान करके मैं समस्त देवताओं से प्रार्थना करता हूं इसीलिए उसी सत्य से उसी तप से जिनका कि मैंने अभी उल्लेख किया है मैं वही ऋतु हूं अर्थात संवत्दि रूप मरण धर्मा मनुष्य हूं आर्तो हूं ऋतु अर्थात रजवीरि के माध्यम से प्रादुर्भूत हुआ शरीर हूँ और यदि ऐसी बात नहीं है तो आप ही कृपा करके बताएं कि मैं कौन हूँ उस अर्थात शिष्य के इस तरह से कहने पर संसार के भय से भयभीत हुए शिष्य को गुरु ब्रह्म विद्या के उपदेश द्वारा भवसागर से पार करके बंधनों से मुक्ति प्रदान कर देता है